कंपन रंग से ज्ञान का उदाहरण है हाँ। जैसा हम कभी कभी भी आंखों से देखते हैं हाथ से देखते हैं ठीक है और किसी भी विधि से हम देखने का प्रयोग करते हैं तो उससे जो कुछ भी व्यंजना होती है जैसे आंख के ऊपर प्रतिबिंब आता है ठीक है स्पर्श के साथ ठंडा गर्मी आता है नाक के साथ सुगंध दुर्गंध आता ही है इसी प्रकार जो सारे विधि से देखने की विधियां हैं उसको हम स्वीकारने पर जीवन में एक कंपनात्मक गति होती है वो कंपन स्वयं में कहा से आ गयी जो मेधस तंत्र में जो कंपन पैदा हुई इन सबको सबसे व्यंजित होने के लिए ये कैसा व्यंजित हो गया भाई स्वीकार कैसा कर लिया पहले से जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखा था इसीलिए व्यंजित हुआ यदि जीवन शरीर को जीवंत नहीं बनाए रखेगा ना ठंडी लगेगी ना गर्मी आप देखते हैं जब जीवन शरीर को छोड़ देता है वो ले जा करके जला देते हैं कहाँ ठंडी लगता है कहाँ गर्मी लगता है जीवंत बनाए रखने के लिए क्या प्रक्रिया करता है जीवन जीवंत बनाए रखने के लिए पहले अपन एक बार हो चुके हैं इसको रिकॉर्ड किए हैं क्या है शरीर की रचना प्राण से है प्राण कोषाएं प्राणकोषायें छन्नी के रूप में पूरा रचना को मांस रचना रस रचना व सप्तधातु रचना किया रहता है और इनके इनमें आरपार होने की विधि एक जीवन परमाणु में अ रहता रहता है आरपार होने पर इसमें खिड़की बने ही रहते हैं इसी का नाम है छन्नी छन्नी है तभी तो, तो आरपार है ठीक है इसमें जीवन जो है ना हर जगह में से घूमता ही रहता है इसीलिए हर प्राण कोशा जीवंत रहता है जीवंत का मतलब क्या हो गया जीवन के जीवित रहकर शब्द स्पर्श रूप से गंधेन्द्रियों का संकेतों को ग्रहण करने योग्य रहता है यदि शरीर जीवंत नहीं रहेगा वो इसको ग्रहण करेगा नहीं उसका प्रमाण यही है कोई कोई जगह में कोषाएं बिल्कुल मृत रहते हैं उसको क्या कहते हैं मूर्छित हो गए हैं मर गए हैं पैचेस होते हैं बाबा जो पेड़ पौधे की जो प्राण घोषिका है उसमें तो जीवन नहीं घूमता है तो लोग जीवित रहती है। वो जीवंत नहीं रहते हैं सब प्राणित रहते हैं ऐसा है और सप्राणित और जीवंत में अंतर स्पष्ट अभी हो नहीं पा रहा है देखिये सप्राणित रहने से ठीक तो है अभी इसको पूरा करने पहले ठीक है मनुष्य की शरीर में जीवंत रहना पता लगता है शब्द स्पर्श रूर परस इंद्रियों को ग्राही विधि से ठीक है और वो विधि झाड़ में होता नहीं जी बाबा जी इतनी बात बाबा जी अभी जैसे बात हुई कि कोई जगह में जीवन शरीर मनुष्य शरीर में आ, वो सुन्न हो जाता है आ? तो सुन्न होना तो एक तो ये हो सकता है कि कोशिकाएं ही खराब हो गई हाँ है इसके कारण सुन्न हो गई क्या दूसरा ऐसा भी कारण हो सकता है की कोशिकाएं ठीक है परन्तु जीवन उस जगह को जीवन ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है कोषा सप्राणित रहेगा तो जीवंत बनाए रखना जीवन से बन, जा, बन जाता है कोशिका को प्रसप्राणित रहना आवश्यक है तभी जीवन कोषा को जीवंत बना बनाके रखता है जीवंत बनाके रखने का मतलब वह है शब्द स्पर्श और प्रशंध यो की ग्राहिता वो इस पूरी रचना में बना रहता है कुल मिलाकर के ये तो सप्राणित प्राण कोषाओ में भी शब्द का स्पर्श का प्रभाव पड़ता है।, है प्रभाव पड़ना अलग है स्वीकारना अलग है। प्रभाव तो सो हवा का प्रभाव आपके ऊपर रहता ही है सारे हवा का प्रभाव को हम नाक से जितना लेते हैं उतना ही हमारा उपयोगिता है स्वीकारना उतना ही है। कैसा है बढ़िया बढ़िया है ना बढ़िया हो गया तो हमारे पास अनुपातिक व्यवस्था मनुष्य के पास किस आधार पर जीवंत रहने के आधार पर इनके पास अनुपाति व्यवस्था नहीं है तो हवा आएगा पूरा हवा झाड़ पर प्रभावित डालेगा और मनुष्य के पास क्या है पूरा हवा से कितना हवा हमको चाहिए वैसा वो कंट्रोल कर लेता घर बना लेता है गुफा बना लेता है एक कर लेता तीन कर लेता है पचास कर लेता यदि शरीर के किसी भाग को अपन खूब गर्मी देंगे तो तो पूरा का पूरा स्वीकार करेगा जब तक वो जीवन उसको बनाए रखने के लिए तत्पर रहता है उसे ज्यादा यदि आप जला दोगे छोड़ देता है अपने को छोड़ देता है या पूरा शरीर को जला दोगे जीवन शरीर को छोड़ देगा ये तो देखते ही हो कई लोगों को आग लगाते हैं कोई कोई बच भी जाते हैं क्यों बचते हैं जीवन उसको बचाने के इच्छुक रहता है इसलिए बच लेता है जब जीवन ये मान लेता है कि इसको बचाया जाता शरीर छोड़ भाग गए उसके बाद कहा से बचाओगे ये तो रोजमर्रा की आई हुई गवाइया हैं हजारों गवाही करोड़ों गवाइया इसका तो इस ढंग से हम एक अच्छी ढंग से इसको सजा सकते हैं उस पर ध्यान ना दे तो आपकी उदारता है उसको कोई कहने नहीं आएगा आपको जो है ना घुटी पिलाने कोई नहीं आएगा आपकी आवश्यकता है आप स्वयं अपने को लगाना पड़ेगा इसको विवेचना कर लेना पड़ेगा इसमें विश्वास रखना पड़ेगा यथास्थिति से आपका मनगणत विवेचना से आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है वस्तु जो ऐसा है वस्तु को वैसे ही विवेचना करिए ठीक है तो जीवन वो तो जीवन अपने शरीर को चलाने के लिए कहीं कोई भी रचना चलाने के लिए मेधस्तंत्र की आवश्यकता है जबकि झाड़ जाति में कहीं भी मेधस्तंत्र नहीं है हम कहते हैं कि झाड़ में भी जीवन होता है हम कहते हैं तो हविस पूरा कर ले ना भाई भाई सही है तुम भी हो ये भी है मैं भी हूं चलो आगे आप हमको भी काटने दें चूल्हे में डालने दें क्या बात है ये मनुष्य की सूझबूझ से ही मनुष्य अपने में बहुत सारे परेशानियों को ओढ़ा रहता है चादर बना के अपनी ही कल्पनाओं से ठीक है उसका क्या परिहार है भाई उसको अपन ब्रह्म नाम दिया ब्रह्म नाम देने के पश्चात उसका परिहार कैसा करोगे पूछा तो जैसा है वैसा जयन कर कह के लिए चेत चेख चेख पक पानी प्यास बुझाता है या पता लग जाता है ठीक है न पानी को ऐसे ही समझे ठीक है ना और पानी में क्या होता है पूछा जाए तो उसके उसको यदि विश्लेषण संश्लेषण करने जाओगे वो तो वो तो आपको और भरवासा भरोसा दिला देगा या पैर बुझाने की योग्य पहले उसका प्रयोजन को प, प, पकड़ करके ठीक है प्रक्रिया को पहचानना प्रक्रिया से प्रयोजनों को पहचानना दो विधि से अध्ययन हो सकता है किसी भी वस्तु का प्रयोजन को सह अस्तित्व विधि से समाधान विधि से ठीक है समृद्धि विधि से ठीक है ना बहुत अभयता की विधि से आप पहले पहचानिए वांछित इतने ही है इसके अलावा कोई चीज आपके लिए वांछित वस्तु नहीं है इस सूत्रों से हर वस्तु को प्रयोजन के रूप में पहचानिए पहचानने के बाद उसका विश्लेषण संश्लेषण ठीक है ना खंड विखंडन जो कुछ भी करना है करिए आपको सम्बोध होगा प्रयोजन को पहचाने में काटे कूट दिए तो क्या होगा भैया? जैसा बच्चे बच्चों के हाथ में को कोई खिलौना दिया फूल दिया ठीक है भाई उसको ऐसा वैसा नोट नाच करके रख दिया क्यों उसका प्रयोजन को पहचानते नहीं नोट नाच के रख दिया खत्म हो गया ठीक है ना तो वही प्रयोजन को यदि फूल का प्रयोजन को यदि पहचानोगे वो तब क्या करोगे फूल ज्यादा समय तक उस प्रयोजन से संपन्न रहे ऐसा कोई व्यवस्था करेंगे उसका प्रमाण ये रखा है कैसा रखा है कैसा रखा है आप ही रखा है ठीक है ठीक है बात इसमें जो इसमें जो शोभा है हमको ये व्यंजित होते रहे ये इसके इस फूल की हमारे बीच की संबंध है उसके लिए ज्यादा देर रहने योग्य आपने बना दिया ठीक है ये तो प्रयोजनों को पहचानने की बात ही विश्लेषण संश्लेषण किया जाए किन बातों में हम नहीं जानते हैं उन चीजों को मैं जो जिस चीज को जान लिया हूं ठीक है ना विश्लेषण पूर्वक उसको वैसे ही समझा जाए उसका प्रयोजनों को समझा जाए तब वो पूरा हुआ हम विश्लेषण करें प्रयोजन को हम समझे नहीं है वो क्या होगा निम खतरे जान कंपन पद तरंग से ज्ञान का उद्घाटन होता है ठीक है ना कैसा हुआ ये? ये क्या हुआ कैसा हुआ इसका इसका मैंने इसे मैंने नेत्र में आने से स्पर्श में आने से गंध में आने से जो क्या होता है मस्तिष्क में जो तंत्र में इसका संकेत पहुंचता है ठीक है उस वहां एक तरंग पैदा होता है वो तरंग से ज्ञान आर्जन होता है ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से ज्ञानार्जन होता है जीवन को ज्ञान ठीक है ये किए हुए उसके बाद वही ज्ञानार्जन को जीवन मेधस तंत्र में प्रसारित करता है तब ज्ञान प्रमाणित होता है ये गति प्रद तरह से क्रिया का संपादन हो गया हाँ क्रिया का संपादन होता है और ज्ञान ज्ञान ज्ञानोदय जो होता है वो मेधस्तंत्र के द्वारा जीवन सुनने से वो ज्ञानोदय हो जाता है भाई तो ज्ञान तो नहीं है बल्कि पहचानना होगा ठीक है ना जान जानना मानना पहचानना निर्वाह करना ज्ञान का चार पैर उसमें से एक पैर आपको समझ में आता है तो बाकी को तीनों को खोजोगे बात ठीक है कोई एक पैर तो आता है शरीर के द्वारा हाँ आगे बाबा जो कंपनात्मक तरह से ज्ञान का उद्घाटन होता है वही हाँ, इसमें जो है कौन सा तक कंपन कहा मेधस तंत्र में जो कंपन पैदा हुआ हाँ। उससे जीवन के द्वारा नहीं शरीर ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो जब तंत्र में जो कंपन पैदा हुआ तो ज्ञानेन्द्रियों में क्या हुआ वो ज्ञानोदय जीवन को हो जाता है ये लिखा महाराज अच्छा जीवन सीधे जो है किसी कंपन ऐसी ज्ञान प्राप्त नहीं करता क्या था? ये पहले तो पहले तो इतना तो समझा बाद बाद की बात वो यहाँ तक ठीक हुआ कि नहीं यहाँ तो तक बहुत ठीक हुआ है बाद बाद बाद ये, ये, अब तो, ये तो शरीर में जो हो रहा है उसकी बात का और क्या कर लेकिन है? हम लोग जो समझना चाहते हैं ज्ञान का मतलब वो बताए गए ना उसके आगे अस्तित्व अनुभव हो गया बोध हो गया जीवन बोध हो गया वो भी इसी तंत्र में आता है इसमें जो है इस ढंग से क्या हुई हमारा पांच ज्ञाने द्वारा ज्ञान को प्रमाणित करने का ज्ञान को प्राप्त करने का रास्ता एक बना है ठीक है उसके बाद होता है जीवन स्वयं ज्ञान आर्जन करे ये शरीर जो भो, ये जो जो ये जो संवेदना है, है ना इंद्रियों से स्पर्श ना होते हुए जीवन स्वयं ज्ञान अर्जन क्या करता है उस बात पर जाना चाहिए इस क्रम में मेढस की भागीदारी फिर नहीं हट इसमें मेढस का भागीदारी नहीं है जीवन स्वयं करता है ठीक है किस अर्थ में मेधर्स द्वारा हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं किस अर्थ में ज्ञानार्जन ज्याना, करता है ये है ये मुख्य बात है हम कैसे करते हैं तो संबंध शब्द रूप रस गंधेन्द्रियों गंद, गंद, से संबंध कहाँ पता लगता है कुछ नहीं होता है भाई का संबंध हाथ से छूने से पता लगा थे आपको लगता है आप बोलो रहा भाई आपको पता लगता है भाई को छूने से भाई का संबंध पता लगता है नहीं लगता है चाटने से भी नहीं नहीं लगता है समझने से ही लगता है ये कैसा होता है पहला बात इसके लिए आता है तो प्रत्येक एक संपूर्णता से जुड़ी हुई है ये ज्ञान जीवन में प्रतिष्ठित होता है जैसा अणु से अणु अणु अंशों से अंश जुड़ी हुई है जीवन से जीवन और साथ एक धरती से सौरव्यूह सौरव्यूह से आकाशगंगा, ये सब एक से एक जुड़ी हुई इसीलिए सब नियंत्रित है एक के साथ एक मिलकर के एक व्यवस्था को प्रमाणित कर ही रहे हैं ये तो हमको पता ही लगता है इसी प्रकार एक व्यक्ति से एक व्यक्ति का संबंध यह वो व्यक्ति का संबंध है ये एक भाई संबंध है उसका जो उसका जो अर्थ है परस्पर अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील है यत्नशील है कार्यशील है ये उसका मूल रूप है झाकी ऐसा सच दी है वो ये जो संबंध को पहचानने वाला है इसमें जो जितने भी कर्मेन्द्रीय ज्ञानेन्द्रियों का कोई संबंध नहीं यद्यपि ये, ये सब कर्मेन्द्रीय ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्रमाणित करने योग्य है इसीलिए संबंध क्योंकि जीवन और शरीर का भी तो संबंध है ठीक है शरीर के द्वारा जो संबंधों को पहचानते हैं वो सब क्या है गर्मी ठंडी अच्छा लगते तक बुरा लगते तक संबंधों को पहचाना जाता है ठीक है तो जीवन से क्या पहचाना जाता है संबंधों को प्रयोजनों के साथ पहचाना जाता है जाना जाता है माना जाता है ये तीनों होने की बात ये तीनों का चीजों तीनों चीज जीवन में ही निहित नहीं रहता है जिसमें इंद्रियों का प्रयोग नहीं किसको पहचानने के लिए मूल्यों को पहचानने के लिए कोई भी उसमें वस्तु नहीं है किसमें इंद्रियों में तो जीवन में ही मूल्यों को पहचानने की सामर्थ्य है किंतु इंद्रियों द्वारा मूल्यों को मैं पहचाना हूं इसका गारंटी आपको दिला देता है क्या बात बात सही होगी तब हम समझदारी और व्यवहार के बीच में और मधुरिम स्थिति पैदा किया उसका नाम है समाधान जिसका नाम ऐसे मधुरम परिस्थिति को हम प्रमाणित करते हैं इसी का नाम है समाधान ठीक हो गए तो इस ढंग से हम जीवन जीवन अपने में तरंगाइत कैसा होता है परस्परता की संबंधों के साथ कंपनात्मक गति होती है उस कंपन से उससे व्यंजित होने से संबंधों से व्यंजित होने से प्रयोजनों से व्यंजित होने से कैसा व्यंजना साक्षात्कार होने से बोध होने से अनुभव होने से तीन विधि से व्यंजनाएं होते हैं इन विधा में जो व्यंजनाएं हो पाते हैं उसको हम बाद में व्यवहार में प्रमाणित भी करते हैं समाधान को हम प्रमाणित करते हैं ठीक है न समाधान के साथ बाकी तीनों आता ही है समृद्धि अभय सहस्त भी आते हैं इस ढंग के सुखपूर्वक जीने की रास्ता तो संबंधों को पहचानने के साथ मूल्यों को निर्वाह करना स्वयं होता है जिससे समाधान के साथ हम जीते हैं हाँ, बोल। थोड़ा सा जीवन कंपनात्मक गति के माध्यम से बिना वाइरस को प्रयोग करते हुए स्वयं में समझता है कि हाँ? थोड़ा सा छूट जाए फैल जाए में नहीं वो यही बात कहा है जो बिना मेधस की सहायता के संबंधों का पहचान होता है उसकी प्रक्रिया होने को होने का साक्षात्कार जीवन तो यही बैठा है उसको साक्षात्कार दूर की चीजों को कैसे करेगा म, जीवन में जो होता है, होता है ना जीवन में अक्षय बल अक्षय शक्ति कार्य करता है बताया गया अक्षय शक्ति दूर दूर तक अपने को फैला के देखने की व्यवस्था रखा है तो तो जीवन का पूंज इसमें फैलते कल्पना कल्पनाएं फैलते हैं अध्ययन के अध्ययन के, तो के समय में वो वस्तु तक फैलता है अध्ययन के समय में वस्तु तक फैलता है तो अपने पुंज वहाँ तक फैल जाता है सोच रहा हूँ मेरा पूंज यहाँ भी है दिल्ली तक फैल गया फैल गया जब प्रमाणित होने की स्थिति में ठीक है तो थोड़ा सा ये बात स्पष्ट नहीं हो रहा है जैसे जीवन है इस पूरे शरीर में भ्रमण करता है ठीक है उसका कार्य गति पथ ठीक है तो जब मैं यहाँ के सामने वाले पहाड़ के बारे में सोचने लगता हूँ तो क्या ये कार्य गति पथ बढ़ के पहाड़ तक पहुंच जाता है आपका विचार शक्ति पहुंचता है और शक्ति और बल दो बात कहा है आपको शक्तियाँ दूर दूर तक फैल जाते हैं उसका माध्यम है वातावरण अच्छा कैसे होता है कैसे होगा मतलब तरक, तरंग तरंगी से होगा मतलब ये ये तरंग से बाजू वाला कण में हाँ, हो गया तो फिर बाजू इस धन से, से होकर दिल्ली तक हम कनेक्ट हो जाते हैं जो भौतिक रासायनिक परमाणु है यहाँ से ये सब माध्यम हो जाता है यहाँ से बैठ के मैं दिल्ली के भौतिक रसायनिक परमाणुओं को हिला पाता हूँ करते ही है आप ना मानो ये ठीक है अच्छे आदमियों का काम है वो करते ही धंधा पानी अच्छा और वो जो कंपन जो लौट के आता है आ, उसका उसको जो है ना सुनने की अरहता जीवन में होता है वो संकेतों को ग्रहण कर लेता है बाबा दा, दा, जी जैसे रेडियो में करते हैं या टेलीविजन में करते हैं आस पास की चीजों को कम्पीट करा देते दे। हैं वैसे ही वैसे, वैसे ही है वो ये जो है ना माइक्रो माइक्रो माइक्रो किसी माइक्रो फ्रिक्वेंसी में जीवन संकेत पर, प्रकृति के साथ दौड़ता है उसका जो दौड़ने का प्रतिक्रिया क्या होता है दौड़ के ना क्रिया का प्रतिक्रिया समान उस आधार पर बात बनता है मतलब तो रेडियो टेलीविजन का जो कार्य प्रणाली है मनुष्य वो जीवन में समाई है वही है परंतु जीवन में और ज्यादा सूक्ष्म बात बहुत सूक्ष्म रूप में होता है इस ढंग से हम ज्ञानार्जन करने की विधि रखी हुई है और ज्ञानार्जन किया तो क्या, क्या होगा उसके उसको विवेक में विज्ञान में पह उसको एक तरीका अरेंजमेंट देना होता है इसका नाम है विवेक और विज्ञान विवेक में क्या हो जाता है पूछे लक्ष्य को पहचानना होता है लक्ष्य विवेक का अंतिम प्रयोजन विवेचना विवेचना का अंतिम प्रयोजन लक्ष्य को पहचानना लक्ष्य को पहचानने के क्रम में भी और शरीर का कोई मतलब नहीं है ये मेधस तंत्र का मतलब नहीं है इसीलिए विवेक का प्रयोग को हम पूरा का पूरा ज्ञान के ही स्थिति में हम कर लेते हैं उसके बाद आता है विज्ञान विज्ञान में दिशा निर्धारित करना पड़ता है उसके साथ क्या होता है तो जो प्रक्रियाओं का चित्रण बनता है कैसा वो दिशा निर्धारित होगा वो चित्रण बनने लगते है वो, वो चित्रण जो है ना शब्द से जुड़ता है शब्द पुनः अर्थ से जुड़ता है संप्रेषणा होता है ये एक दूसरे की अभी जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं